चांदारों की गुफ्तगु थी वो अहभाव से भर गया और नाचने लगा पहले आदमी ने कहा तू पागल यहाँ नाचने योग्य कुछ भी नहीं दूसरे आदमी ने कहा भला मैं पागल हूं तुम्हारी बुद्धिमानी तुम अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमानी सिवाय डबरों को कचरों को कूड़ा करकट -कर के और कुछ दिखाती भी तो नहीं पागल सही मगर मेरे पागलपन से चांद दिखा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 जोग समाधि सुख सुरतीसों सु, वो जो समाधान की समाधि है वो जो मिलन है परमात्मा से सुख से स्मरण पूर्वक करने से घटता है सहजे सहजे आओ और परमात्मा सहज सहज चला आता है जरा भी अड़चन नहीं होती ऐसा मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूँ मैं गवाए हूँ जो कहता हूँ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 परमात्मा मौजूद है तुम्हारी आंख के सामने खड़ा है तुमसे भी तुम्हारे ज्यादा पास है यह भक्ति का भाव लो लागी तब जानिए जे कभु छूट न जाए और जल गई तुम्हारे भीतर लौ भक्ति की ये तभी जानना जब वो कभी छूटे ना सातत्य बहे धारा रहे एक सिलसिला भीतर कभी सूख ना जाए कभी टूट ना जाए कभी बंद ना हो जाए लौ लागी तब जानिए जे कभ छूट ना जाए कुछ भी हो जाए जीवन में दुख आए लेकिन लौ ना छूटे दुख मिट जाएगा आपत्ति आए लौ ना छूटे आपत्ति नष्ट हो जाएगी नरक आ जाए लौ ना छूटे नरक हो जाएगा उस लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं अगर तुम उसको ही संभाल लो सब संभल गया और वही अगर चूक गई तो सब चूक गया संभाले रहो जो भी तुम संभाल रहे हो कुछ सारना आएगा आखिर में सब कचरा कंकड़ पत्थर सिद्ध होंगे लॉ लागी तब जानिए जब कबुम छूट न जाए वो लॉ भी क्या जो लगे और छूटे वो तो मन का ही खेल रहा होगा इसे थोड़ा समझो जो लगे और छूटे वो एक विचार ही रहा होगा विचार आते हैं चले जाते हैं लॉ तो वही है जो निर्विचार में लग जाए फिर आना जाना नहीं फिर छूटेगा क्या फिर तो तुम्हारा स्वभाव बन गई लॉ विचार की तरंगें तो आती हैं जाती हैं आज हैं कल नहीं है लगती हैं छूट जाती हैं क्षण भर को रहती हैं चली जाती हैं विचार के लिए तो तुम एक धर्मशाला हो वो रुकते हैं धर्मशाला है इसलिए कि कुछ देते भी नहीं मुफ्त रुकते भीड़ भड़क किए रहते तुम्हारे भीतर फिर चले जाते तुम तो बीच का एक पड़ाव हो इसलिए अगर ये लो भी एक यात्री की तरह ही तुम्हारे पास आए रात भर रुके और सुबह चली जाए तो ये लो ही नहीं है दादू कहते हैं इसको तुम लौ मत कहना लौ तो वही है लौ लागी तब जानिए जो कब हम छूट न जाए वो उसका लक्षण असली लौ का लक्षण है कि वो छूटे ना तब इसका अर्थ हुआ कि असली लौ तभी लग सकती जब विचार से ज्यादा गहरी तल पर उसकी चोट हो निर्विचार में लगे क्योंकि निर्विचार आता ना जाता सदा है निर्विचार तुम्हारी वो अवस्था है जो आती जाती नहीं वो तुम्हारा स्वभाव है जीवत यो लागी रहे मुआ मजी समाए और जीते जी तो लगी ही रहेगी मर के भी नहीं मिटती तुम मिट जाओगे लो अनंत में समा जाएगी ये बड़ी प्यारी बात है भक्त जब खोता है तो भक्त तो खो जाता है उसकी लौ का क्या होता है लो तो सारे संसार में लग जाती भक्त की लो भटकती रहती संसार और न मालूम कितनों सोयों को जगाती न मालूम कितने अंधों की आंखें खोलती न मालूम कितने बंद हृदयों को धड़काती न मालूम कितनों को प्रेम में उठाती प्रार्थना में जगाती भक्त तो खो जाता है पर उसकी लौ संसार में बिखर जाती वो भटकती घूमती बुद्ध कृष्ण क्राइस्त्र झरथोस्त्र तो खो जाते लेकिन उनकी आग उनकी आग आज भी जलती तुम बुद्ध को तो ना पा सकोगे अब बात गई वो बिंदु तो समा गया सागर में लेकिन बुद्ध में जो जली थी प्यास बुद्ध में जो जला था ज्ञान वो अब भी मौजूद है वो अब भी संसार में समाया हुआ है तुम्हारे पास अगर थोड़ी भी समझ हो तुम उससे आज भी जुड़ सकते हो अगर तुम्हारा प्रेम हो तो आज भी तुम बुद्ध से उतना ही लाभ ले सकते हो जितना बुद्ध के साथ उनके जीवन में उनके शिष्यों ने लिया होगा लौतो समा जाती है संसार में अस्तित्व में जीवत यों लागी रहे मोवा मंजी समाई और मरने पर समि में समा जाती मन ताजी चेतन चढ़े लौकी करे लगान शबद गुरु का ताजना कोई पहुँचे साध सुझान मन ताजी मन है घोड़ा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 बड़ी तेजी में उसने कहा मुझसे मत पूछो इस गधे से पूछो लोगों ने कहा क्यों तुम जा रहे हो गधे से क्यों पूछे उसने कहा कि मैं समझ गया अनुभव से कि मैं जहां ले जाना चाहूं ये गधा तो वहां जाता नहीं तो अब मैं जहां ये गधा ले जाता वहीं जाता हूं अब ये कहां ले जा रहा कुछ पता नहीं तेज़ी से जा रहा है इतना पक्का है कहीं पहुँचेगा ज़रूर पहुँचेगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा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 जो इन तीन बातों को पूरा कर लेते हैं ऐसे कुछ साधु पुरुष जागे हुए पुरुष पहुंच पाते हैं आदि अंत मध एक रस टूटे नहीं धागा दादू एक रह गया जब जाने जागा वो जो परमात्मा का आनंद है वो सदा समस्वर है शुरू में भी वैसा मध्य में भी वैसा अंत में भी वैसा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो शाश्वत है उसमें कोई रूपांतरण नहीं है वो बदलता नहीं है वो सदा एक रस है आदि अंत मध्य एक रस टूटे नहीं धागा जब तुम्हारा धागा इस एक रस्ता से जुड़ जाए और टूटे ना तभी समझना मंजिलाई उसके पहले विश्राम मत करना उसके पहले पड़ाव बनाना पड़े बना लेना लेकिन जानना कि ये घर नहीं है। रुके हैं रात भर विश्राम के लिए सुबह होगी चल पड़ेंगे जब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए कि उस एक रास्ता से धागा बंध जाए पूरा का पूरा टूटे नहीं धागा तब तक मत समझना कि मंजिल आ गई बहुत बार पड़ाव धोखा देते हैं मंजिल के जरा संबंध शांत हो जाता तुम सोचते हो बस हो गया जल्दी इतनी नहीं करना जरा रस मिलने लगता है आनंद भाव आने लगता है सोचते हो हो गया इतनी जल्दी नहीं करना ये सब पड़ाव हैं प्रकाश दिखाई पड़ने लगा भीतर मत सोच लेना कि मंजिल आ गई ये अभी भी मन के ही भीतर घट गट रही घटनाएं अनुभव होने लगे अच्छे सुखद तो भी ये मत सोच लेना कि पहुंच गए क्योंकि पहुंचोगे तो तुम तभी दादू एक रह गया जब जाने जागा तब जानेंगे दादू कहते हैं कि तुम जाग गए जब एक ही रह जाए तुम और परमात्मा दो ना रहो अगर परमात्मा भी सामने खड़ा दिखाई पड़ जाए तो भी समझना कि अभी पहुंचे नहीं फासला कायम अभी थोड़ी दूरी कायम एक ही हो जाओ दादू एक रह गया अब दो न बचे जब जाने जागा तभी जानना कि जाग गए तभी जानना कि घर आ गया अर्थ अनुपम आप है और दादू कहते हैं मत पूछो कि उस घड़ी में कैसे अर्थ के फूल खेलेंगे मत पूछो कि कैसी अर्थ की सुवास उठेगी अर्थ अनुपम आप है वो अर्थ अनुपम है उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती इस संसार में वैसा कुछ भी नहीं है जिससे इशारा किया जा सके है इस संसार के सभी इशारे बड़े फीके हैं इस संसार के इशारों से भूल हो जाएगी अर्थ अनुपम अद्वितीय है वो बेजोड़ है वैसा कुछ भी नहीं है अर्थ अनुपम आप है बस वो अपने जैसा आप है और अनरथ भाई और उसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अर्थहीन है दादू ऐसी जानकर तासों ल्यों लाई और ऐसा जानकर उसमें ही लो को लगा दो दादू कहते हैं मैंने ऐसा जानकर उसमें ही लौ लगा दी दादू ऐसी जानकर तासों लो लाई उसमें ही लौ लगा दी लॉ शब्द समझ लेने जैसा है दिए में लॉ होती तुमने कभी ख्याल किया है कि दिए की लॉ को तुम कैसा भी दिए को रखो वो सदा ऊपर की तरफ जाती दिए को तिरछा रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ तिर तिरछी नहीं होती दिए को तुम उल्टा भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता लो फिर भी ऊपर की तरफ ही भागी चली जाती पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना अग्नि का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना लौ का प्रतीक कहता है तुम्हारी चेतना जब सतत ऊपर की तरफ जाने लगे शरीर की कोई भी अवस्था हो सुख की हो कि दुख की हो पीड़ा की हो जीवन की हो कि मृत्यु की हो जवानी हो कि बुढ़ापा सौंदर्य हो कि कुरूपता सफलता हो कि असफलता कोई भी अवस्था में रखा हो दिया इससे कोई फर्क न पड़े लो सदा परमात्मा की तरफ जाती रहे ऊपर की तरफ जाती रहे दादू ऐसी जानी कर तासों लो लाई ये एक एक शब्द प्यारे हैं मैं फिर दोहरा देता हूं जोग समाधि सुख सुरति सो सु, सहजे सहजे आव मुक्ता द्वारा महल का यह भक्ति का भाव लो लागी तब जानिए जे कभू छूट न जाई जीवत यो लागी रहे मुवा मजी समाई मन ताजी चेतन चढ़े ल्यौकी करे लगान शबद गुरु का ताजना कोई पहुँचे साध सुजान आदि अंत मध एक रस टूटे नहीं धागा दादू एक रह गया